ऐसा सुयोग है कि एक ओंकार सतनाम प्रवचन माला के बीच ही आज सदगुरु नानक देव जी का जन्मदिन आ पहुंचा है इस अवसर पर हम आपको और नानक देव जी को प्रणाम करते हैं। जप जी के पौड़ी बीस और इक्कीस में सदगुरु कहते हैं भरिय हथु पैर तनु दे पानी धोते उतर सुखे मुत पलोती कपड़ा होई दय साबुन लये वह धोई भरिय मति पापा के संग ओहू धोपै नावे के रंग पुन्नी पापी आखनु नय करी करी करना लिखले जाओ आपे बीज आपे ही खाय नानक हुमी आव जाय तीरथ तप दैया दुदान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मनिकीता भाव अंतर्गति तीरथ मलिनाव सभी तेरे मैं नही कोई बिन गुन की भगत नि हो वाणी वरमा सुहा सदा मन चाव कवन सुवेला कवन वक्त कवन कवन तिथु कवन वार कवन सी रुति कवन जितु हो आकार वेलन पाया पाईया पंडती जी होवे लेख पुराण वकत न लिखनी लिखनी लेख कुरान तिथि बार उन जोगी जाने जा, रूति कोई जा करता को साजे आपे जाने सोय किव करी आखा कि साहही क्यू वरनी क्यों जाना नानक आखनी सबको आखे इक एक इक सियाना बड़ा साहिब बड़ी नाई गीता जाका होबे नानक जी को आपो जाने अगे गहिया न सोए भगवान इन वचनों को हमारे लिए बोधगम्य बनाने की कृपा करें। धर्म आंतरिक स्नान है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 मालक ने कहा क्या कहते हो नसरुद्दीन भरोसा और तुम पर नहीं तिजोड़ी की चाबियां तक यहां टेबल पर पड़ी रहती है नसरुद्दीन ने कहा चाबियां जरूर पड़ी रहती लगती उनमें से एक भी नहीं तुम्हारे पास भी चाबियां कम नहीं है जानकारी बहुत है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 कोई धन्यता कोई ऐसा एक क्षण भी आता है जब तुम धन्यवाद दे सको परमात्मा को परमात कि तूने मुझे पैदा किया तेरी बड़ी कृपा है अनुकंपा है शिकायत तो अनंत है धन्यवाद एक बार नहीं उठता उठे भी कैसे कोई चाबी लगती ही नहीं इन चाबियों को हटा दो नानक उस शादी की बात करते हैं जो लगती है।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 और अब तक एक तो धुन थी व्यस्तता थी वो सब नष्ट हो जाएगी और अगर परमात्मा मिल गया तो फिर फिर न कुछ करने को बचा न कोई भविष्य बचा न कोई यात्रा बची न अहंकार के लिए कोई सुविधा बची कि कुछ पाऊं। भय ने कपा दिया चुपचाप सांकल से छोड़ दी इतने धीमे छोड़ी कि कहीं आकस्मिक रूप से बच जाए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 अब भी पूछता हूं लोगों से कि उसका पता क्या और मुझे उसका पता मालूम और अब भी खोजता हूं दूर कहीं जान के पास उसकी झलक अब भी मिलती लेकिन अब मैं आसपास हूँ जब तक वहां पहुंचता हूं वो कहीं और जा चुका होता है अब मैं सब जगह खोजता हूँ सिर्फ एक जगह छोड़कर जा उसका घर उस जगह पर मैं भूल के नहीं जाता उससे भर बचता हूं ये बड़ी महत्वपूर्ण बात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 और लिखा है जल उससे तुम्हारी प्यास तृप्त न होगी वैसी ही उसने लिखे प्रेम को अगर तुमने समझा तो तुम्हारे आंतरिक पाप न धुल प्रेम तो एक अग्नि है और जिससे सोना निखर जाता है अग्नि से गुजरकर वही बचता है जो बचने योग्य जो बचाने योग्य है वो जल जाता है जो कचरा था ऐसे ही प्रेम की अग्नि से गुजर कर तुम्हें जो व्यर्थ है वो जल जाता है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 और सबसे झूठा आदमी कौन गांव के लोगों ने बता दिया छोटे गांव में सभी को सभी का पता होता है कि सबसे झूठा आदमी कौन है सबसे सच्चा आदमी कौन है वो सूफी सबसे सच्चे आदमी के पास गया पहले और उसने पूछा कि मैं उस छिपे हुए मंदिर की तरफ जाना चाहता हूँ जिसकी चर्चा शास्त्रों में सुनी अगर तुम्हें मार्ग बताओ तो सबसे सुगम मार्ग क्या है वो मुझे बता दू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 जिससे तुम यात्रा कर सको और न ना नाव से यात्रा के अन्य साधन और सामग्री तुम्हारे पास फिर तुम्हारे पास एक गधा भी है जिस पर तुम सवार हो ये पहाड़ पर तो सहयोग होगा हो नाव में उपद्रव होगा इसलिए तुम्हारी पूरी स्थिति को सोचकर उसने कहा कि तुम पहाड़ से जाओ सुगम मार्ग तो नाव से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 बच्चों को साथ लेकर सफर न किया करें तो अच्छा आधो को घर छोड़ाया कर उस स्त्री में बड़े क्रोश आदमी की तरफ देखा और कहा क्या समझा तुमने क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो आधो को घर ही छोड़ आयो समझ का सूत्र न हो तो तुम कितने ही घर छोड़ाओ क्या फर्क पड़ने का है और जब बीच बच्चों को पैदा करते वक्त समझ काम नहीं आई तब छोड़ते वक्त कहा से आ जाएगी हजार पाप है पुण्य तो एक ही हजार पुण्य नहीं पुण्य तो एक ही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 शुभ को हम टालते अशुभ को हम दक्षिण करते हैं। जिस दिन इससे विपरीत हो जाओगे तुम उसी दिन नाम का रंग लग जाएगा जिस दिन तुम अशुभ को टालोगे और शुभ को प्रतिष्ठा कर लोगे जब देने का भाव उठे तो देर मत करना उसी वक्त दे दान। क्योंकि तुम अपने पे ज्यादा भरोसा मत करना क्षणर बाद तुम्हारा मन हजार तरकीबे खड़ी कर देगा महात्व ने लिखा है कि एक सभा में मैं गया और जो पुरोहित बोल रहा था बड़ा अद्भुत बोल रहा था पांच मिनट सुनकर मुझे हुआ कि मेरे पास जो सौ डॉलर है आज दान कर जाऊंगा दस मिनट बाद महात्व लिखता है तो मुझे भीतर विचार होने लगा की सौ डॉलर ज्यादा है पचास से भी काम चल सकता है और सौ करने से सारा संबंध ही टूट गया क्योंकि अब एक भीतर अंतरंग वार्तालाप चलने लगा उसके आधा घंटे बीतते बीतते वो 5 डॉलर पर आ चुका था और जब करीब करीब व्याख्यान तीन चौथाई पूरा हो गया था तब उसने सोचा कि किसी से कहा थोड़ी किसी को पता थोड़ी की सौ देने का सोचा था और कौन देता है सौ एक डॉलर भी लोग नहीं देते लोग पैसे देते एक डॉलर से काम चल जाएगा और जब थाली उसके पास आई बेट मांगने के लिए तो उसने लिखा तो एक डॉलर तो मेरे खीसे से ना निकला मैंने एक डॉलर उठाकर अपने खीसे में डाल दिया। कौन देखता है इसको पता चलेगा तुम अपने पे ज्यादा भरोसा मत करना क्योंकि सुबह कठिन है कभी कभी किन्हीं क्षणों में तुम उन चोटाइयों, चोटियों पे होते हो जब सुबह करने की भावना जगती तुमने अगर वो मौका खो दिया तो शायद वो दोबारा ना चले सुबह के लिए सोचना ही मत क्योंकि सुबह का अर्थ ही ये है कि जिसमें सोचने जैसा कुछ भी नहीं करने जैसा है जब तुम देना चाहो दे देना जब बांटना चाहो तब बांट देना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 पाप और पुण्य का लेना देना कृत्यो से और परमात्मा के समक्ष तुम्हारा जो हिसाब है वो तुम्हारे शब्दों का नहीं है तुम्हारे कृत्यो का है उसके सामने तुम्हारा जो निर्णय है वो तुमने क्या किया है तुम क्या हो उस पर आधारित होगा तुमने क्या कहा था क्या पढ़ा था क्या सोचा था उससे कोई संबंध नहीं तुम्हारे विचार मूल्यवान नहीं अंतिम निर्णायक बात तुम्हारे कृत्य तो नानक कहते हैं मनुष्य स्वयं ही बोता है और स्वयं ही खाता है आप बीजे आप ही खाओ साधारणता हमारा मन कहता है कि दुख हमें दूसरे दे रहे साधारणता हमारा मन कहता है सफलता तो मैं पाता हूँ असफलता दूसरों की अड़चन की वजह से आती है शुभ तो मेरे जीवन में मेरी उपलब्धि है और अशुभ दूसरों के द्वारा मेरे जीवन पर आरोपण है ये बात बिल्कुल ही गलत है तुम्हारे जीवन में जो भी है वो तुम्हारे ही कृत्यो की श्रंखला है शुभ अशुभ अच्छा बुरा फूल लगे कांटे लगे सभी का संपूर्ण दायित्व तुम्हारे ऊपर है जिस दिन कोई व्यक्ति इसको अनुभव करता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी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 उस विस्मरण के कारण तुम सदा सोचते हो दूसरे कुछ कर रहे हैं ध्यान रखना यहाँ कोई दूसरा तुम में चिंतित दूसरे अपने लिए चिंतित है दूसरे अपने कारण परेशान है तुम अपने कारण परेशान हो और हर आदमी अपने ही कृत्यो की खोल में रहता है इस बात को जितना तुम ठीक से पहचान लो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 बुद्ध के ऊपर एक आदमी थूक गया तो बुद्ध ने थूक पहुंच लिया अपनी चादर से वो आदमी बहुत नाराज था बुद्ध के ऊपर थूका तो बुद्ध के शिष्य भी बहुत नाराज हो गए लेकिन जब आदमी चला गया तो आनंद ने पूछा कि बहुत सीमा के बाहर हो गई बात और सहष्णुता का ये अर्थ नहीं और इस तरह तो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा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 आश्रय का है नए को आने मत देना और निर्जरा आएगी कि पुराना कुछ बचेगा नहीं नया कुछ होगा नहीं तो मुक्त हो गए और जब वैसी दशा आती तब परम आनंद फलित होता है नानक कहते हैं मनुष्य स्वयं ही बोता और स्वयं ही खाता है उससे हुक्म से ही आवागमन होता है तीर्थ यात्रा तप दया पुण्य और दान से तिल भर मान मिलता है लेकिन जो कोई परमात्मा का श्रवण मनन करता है उसका मन प्रेमपूर्ण हो जाता है और आंतरिक तीर्थ में मल मल कर उसका स्नान हो जाता है तीर्थ तप दया दतुदान जे को पावे दिल का मान सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगत तीर्थ मन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 विराट मंदिर बनाए पहाड़ के पहाड़ खोद डाले और बड़ा पुण्य किया लाखों को लुटाया गरीबों को दान दिया तो उसने सारी फेरिस्त धर्म के सामने गई कि मैंने ये किया ये किया ये किया और उसने तो तिल भी नहीं किया था पहाड़ ही किया था और हम तो तिल को पहाड़ बना लेते हैं, तो उसने अगर पहाड़ को पहाड़ की तरह कहा तो कुछ आश्चर्य की बात न थी बुद्धि धर्म खड़ा रहा अंत में उसने पूछा कि मेरे इस सब पुण्य का क्या फल होगा बोध धर्म कहा कुछ भी नहीं तो महान अर्क में पड़ेगा उस सम्राट तो हैरान हुआ ये तो भरोसे की ही बात नहीं थी कि पुण्य के कारण वो महान अर्क में पड़ूंगा उसने कहा क्या कहते हैं आप होश में बौद्ध धर्म ने कहा पुण्य से तो कोई अड़चन नहीं लेकिन पुण्य किया इस भाव से बड़ी अड़चन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 पत्नी कैसी दवा गजब का काम हुआ सोई नहीं तब से उठी नहीं दवा गजब की थी डॉक्टर ने पूछा कि तुमने दवा कितनी दी तो उसने कहा घर में चौन्नी ना थी तो चार अन्नियों पर रख के जितनी आपने कही थी चौनी के बराबर दी अन्नी इन घर में चौनी थी नहीं चार अन्नियों को रख के दे दी परम परम शांति है गजब की दवा औषधि जहर हो सकती उसकी मात्रा है पुण्य भी जहर हो सकता उसकी मात्रा है ध्यान रखना अगर पुण्य कृत्य रहे तो ठीक अगर कृत्य से हटा और करता बन गया तो खतरनाक मात्रा शुरू हो गई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 सुतली से कुछ होता जाता नहीं नोटों पर बंध जाए तो कीमती हो जाती पत्थरों पर बंधे रहे तो क्या मूल्य है उसका तो पुण्य जब निर अहंकार भाव के साथ बनता है तब तो नाव बन जाता है और जब अहंकार के साथ बन जाता है तो छाती में पत्थर की तरह लटक जाता है तो कई पुण्य में डूब जाते हैं कुछ पाप में डूबते हैं कुछ पुण्य में डूब जाते हैं क्योंकि ना हो तो निर्अहकार की उस तरफ ले जाती इसलिए ऐसा भी हुआ है कि कई बार पापी तर गए और पुण्यात्मा डूब गए क्योंकि तो पापी कम से कम तो निरअहारी तो हो ही सकता है आसानी से वो सोचता है मैं पापी हूं सोचता है मैं क्या पहुंच सकूंगा उस वो सोचता है मेरी आवाज कहा सुनी जा सकेगी मुझ में कोई तो गुण नहीं दुर्गुण ही दुर्गुण है अहंकार ना हो तो पापी भी तिर जाता है और अहंकार हो तो पुण्यात्मा भी डूब जाता है नानक कहते हैं दिल भर मान मिल सकता है लेकिन उसको धर्म मत समझ लेना धर्म तो तभी शुरू होता है जब कोई परमात्मा का श्रवण और मनन करता है और जब किसी का मन प्रेम पूर्ण हो जाता है आंतरिक तीर्थ में तब मलमल मल कर स्नान होता है सभी गुण तुझ में है मुझ में कुछ भी नहीं ऐसी वशा निरंतर बनी रहनी चाहिए कहीं अकड़ ना आ जाए कि गुण मुझ में कि मैं त्यागी कि मैं दानी कि देखो मैंने ये किया ये किया ये किया वो चीन के सम्राट की अकड़ना आ जाए नहीं तो बोध धर्म ठीक कहता है कि महानर्क में पड़ो। ये परमात्मा सभी गुण तुझ में तुझमें में कुछ भी नहीं बिना गुण कर्म के भक्ति नहीं होती तो मैं तो इस योग भी नहीं हूं कि तेरी भक्ति कर सकती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 आपकी धन्यता के गीत गा सकता हूँ मुझ में तो कोई और गुण नहीं मैं सिर्फ स्तुति कर सकता हूँ तुम्हारी प्रशंसा का गुणगान कर सकता हूँ योग्यता मेरी कुछ भी नहीं कि मुझे कुछ मिले आप वाणी आप ब्रह्मा है आपकी सत्ता सदा शोभा युक्त है और सदा मन भावन ऐसे में तेरे गीत गा सकता हूँ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 कैसे तुझे जानू नानक कहते हैं वर्णन करने के लिए सभी कोई एक से एक बढ़कर सायाने लोग उसका वर्णन करते हैं ऐसे तो वर्णन मुझे सुने बड़े लोग उसका वर्णन करते हैं लेकिन सभी वर्णन अधूरे और असली सयाना वही है जिसने जान लिया की उसका वर्णन नहीं हो सकता उसको हम क्या कह के कह सकते हम जो भी कहेंगे छोटा पड़ जाए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 वो चूक जाता है क्योंकि एक ही हो सकता है या तो वो या तुम या तो मैं या वो उस तलवार उस जगत में उस मान में दो तलवारें नहीं समा सकती तो रूमी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि प्रेमी ने द्वार दिया दस्तक दी बीतर से प्रेसी ने पूछा कौन उसने कहा मैं हूं द्वार खोलो लेकिन भीतर सन्नाटा हो गया उसने बार बार दस्तक दी और कहा कि मैं हूं द्वार खोलो भीतर शांतता आवाज आई न समझ सकेंगे ये घर प्रेम का दो कोना संभाल सके। और फिर सन्नाटा हो गया प्रेमी गया वापस, भटकता रहा वर्षों तक वनों में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 तुम बहरा है जड़ वो मरा ही हुआ है वो परमात्मा के सामने आ ही नहीं सकता परमात्मा तो सदा तुम्हारे सामने लेकिन जब तक तुम हो तुम उसे न देख पाओगे क्योंकि तुम ही बाधा हो जैसे ही बाधा गिर जाती तुम्हारी आंखें निर्मल होकर खुलती बिना किसी भाव के कि मैं हूं तुम बिल्कुल ना की तरह होते हो। एक शून्य